फिर अंत में जितेंद्रिय चौथी बात क्या बताई जितेंद्र किसे कहते हैं जितेंद्रिय कहते हैं अपनी इंद्रियों पर काबू करना कि ये आख ये नाक ये कान ये मुख ये दीवा या हाथ पे ये हमारी इंद्रिया हैं। तो जो लोग इस इंद्रियों को काबू कर ले वो जितेन्द्रियो कहना ये जो आप देख रहे हैं फोटू फोटू है घोड़े हैं, घोड़ों की लगाम भगवान कृष्ण के हाथ में और पीछे बैठा अर्जुन है ये हमारा शरीर है ये रथ क्या है हमारा शरीर है और हमारे शरीर में कितने घोड़े हैं? पांच घोड़े फैला ये आख घोड़ा है देखते रहे वो खला, अरे भागते हैं घोड़ा जो भागे इतनी आख क्या घोड़ा कान वहाँ से आवाज आ रही है सुने और भागे ये भी क्या है घोड़ा नाक ये भी घोड़ा है कहाँ से खजबू आ रही है और कहाँ से बजबू आ रही है घूमते हैं और भागते हैं ये भी घोड़ा ये जीवा ये भी घोड़ा है अरे देखो हंडिया में नमक समय आती है है चका फोरन घोड़ा भागा बच्ची यह ज्यादा है और पांचवा घोड़ा का यही चमड़ी सोचा आप देखते हैं सॉफ्ट है या सख्त है उसको देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। तो मतलब जिससे आपको ज्ञान मिल जाता है वो क्या है घोड़ा तो ये जो पांच घोड़े हैं ना इन घोड़ों की लगाम किसके पास होनी चाहिए हमारे आत्मा ही अगर किसी को घोड़ा चलाने नहीं आता हो और वो घोड़े पर बैठ जाए तो घोड़ा उसको क्या करेगा कहीं तो पटक देगा यानी कि आसान तरीका ये गाड़ी चलाने नहीं आती है और अगर किसी ने गाड़ी को स्टार्ट करके गेर मार दिया तो क्या होगा तो कहीं ना कहीं पटक देगा गाड़ी में इसलिए जितेंद्रिय का मतलब क्या होता है कि आंख देखना जो चाहे वो नहीं हम जो देखना चाहे आंख वो देखे कान जो सुनना चाहे वो नहीं हम जो सुनना चाहे था था था कान वो सुने जीवा जो चकना चाहे वो नहीं हम जो प्रसाद उसे चकाना चाहे जीवा वो सके इसलिए अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर लो इसे कहते हैं जितन्द्रिया है। ये चार बातें बताई पहला आसन को जीतना दूसरा सांस को जीतना तीसरा अपना एक संगी बना लीजिए और छोटा अपनी इंद्रियों को काबू करने उसके बाद भगवान के वैराग के विषय में बताते हैं स्थूल और सूक्ष्म स्थल जगत क्या है पाताल में बस, पाताल में किछना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम पाताल में तस्य ही तस्मूलम पठंती परिषण तपते रसातलम महातलम विश्व यथा गुलपो तलातलम में पुरुषस्य जंगे सबसे पहले पाताल भगवान का स्वरूप कैसे नीचे से, से शुरू होता है नीचे ने सात पाताल महा से भगवान का स्वरूप शुरू होता है तो सबसे पहले पाताल लाल पाताल किसको कहते हैं ये जो हमारा तलवा नहीं नीचे का इसको बोलते है पाताल लाल पर हमारा तलवा नहीं भगवान का तलवा है जो नीचे का उसे क्या कहते हैं पाताल फिर उसके बाद है रसताल लाल क्या है एडी और आगे का पंजा ये क्या है ताल और महाताल क्या है महाताल ये है कि आप पंजे और जो महाताल है महातल ये जो खड़ी नहीं होती हमारे पंजे और एडी के ऊपर जो खिकड़िया होती है, तो है उसको बोलते हैं महातल तलातल किसको कहते हैं जो पिंडिया है ना ये तो पिंडिया जो है भगवान की दो इसे कहते हैं सलातल सूतल लोग जो है वो भगवान के घुटने हैं ये और वितल और अतल ये दोनों झंडा भगवान की ये सात लोग नीचे के नीचे से भगवान के ध्यान शुरू होते हैं क्रिश्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम सबू व्यास पीठ ऐसी सबू प्रभु आपको नमस्कार विवाह की बहुत बहुत बधाई दूंगा आपको ग्रह की आश्रम आपका भगवान मंगल में करे ब हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्णा धन्यवाद धन्यवाद बोल प्रभात्मा भूलभक्तल भगवान की श्री वैष्णवा था जय तो प्रभु आपको तो नमन करते हुए ज्ञान को भरम करते हैं धन्यवाद प्रभु आप आए और हमें थोड़ा सा मौका दिया परिवार को तो ग्रंथ राज श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है हरे कृष्ण इसी तरह से जो वैराट पुरुष की छाती है तो स्वर्ग लोग हैं और जो विराट पुरुष का गला है वो महालोक है और जन लोक भगवान विराट पुरुष के मुख हैंगे माथा जो है तपलोक है जिसे सत्य लोग भी कहते हैंगे इसी तरह उस विराट पुरुष की जो इंद्रियां हैं, वे देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाए कान हैं, और जो शब्द है वो श्रवण इंद्रियां हैं। अश्वनी कुमार जो है वो वेराट पुरुष के नाग के क्षेत्र हैं और अग्नि वेराट पुरुष का मुख है इसलिए हम यज्ञ करते क्यों क्यूँकी यज्ञ भगवान का मुख है बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय इसी प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षक सूर्य जो है वो भगवान के मित्र हैं और चंद्रमा जो है वेराट पुरुष का मन है बड़े बड़े जो आप पर्वत देख रहे हो ये पर्वत क्या है ये वेराल पुरुष की हड्डी है अलग जबक दिन रात है और धर्म क्या है वेराल पुरुष की छाती है और अधर्म पीठ को कहा गया है इसी के लिए कितना अधर्म ये पीठ के बार कर पड़ेगा इसी तरीके से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जितनी नदियाँ आप देख रहे हो ये भगवान की नारिया है ये नसें हैं पुरुष की और यम जो है यम यम भगवान के दांत हैं और काल उनके आप बड़ी सुंदर हरियाली देखते हैं और आपका मन मुस्कुराने लगता है तो मानव भगवान माधव आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं ये भगवान की मुस्कान बताई गई है लज्जा ऊपर का होट और लालच क्या है वो छुट्टी है तो बड़ा सुंदर यहाँ पर विश्व में बताया सुखदेव जी कहते राजा परीक्षा जब लेटने के लिए पृथ्वी है तो गद्दे की क्या जरूरत है अपनी बाहों को ही मोड़ कर सर के नीचे रेलो तुम्हारा की क्या जरूरत है की? कर कोई पात्र बना लो जो कर है इसे कोई पात्र बना लो तो बर्तन की क्या जरूरत हैगी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षक क्या वृक्ष फल नहीं देते जिंदगी जीने के लिए क्या चीज सही रोटी कपड़ा और मकान तो क्या वृक्ष नहीं है भोजन करने के लिए एक महात्मा जंगल में बैठे थे अब महात्मा ने सोचा हलवा मिल जाए अब जंगल में तो महात्मा को हलवा मिलने वाला है तो महात्मा की गोद में एक केला टपका और बड़े प्रेम से महात्मा ने उसके लिए कुछ लेकर खा लिया और कहा वाह सरकार क्या गजब का हलवा आपने पैक कर भेज दिया वो तो केला क्या है वो हलवा है इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं क्या वृक्ष फल नहीं देते अरे क्या सड़कों पर कपड़ा नहीं होता है यहाँ हमें श्री सुखदेव जी बताते हैं कि पहले जमाने में क्या होता था मानो छह मीटर में किसी का कपड़ा सिल जाए तो लोग क्या करते थे जैसे कि नौ दस मीटर लेकर आते थे इसलिए लेकर आते थे जितना हमको चाहिए हमने ले लिया और बकाया किसी ऐसी अच्छी जगह पर रख दिया कि कोई जरूरतमंद आएगा और उस कपड़े को लेकर इस्तेमाल करने ले का कर। लंगोट अपनी ओढ़नी आती बनाने का ये बात आपने देखी बीच में है। स्कूलों के बाहर या कहीं ऐसी सड़क पर कुछ भूख लगा दिए गए थे और दीवार पे लिख दिया था मदद की दीवार अगर आप कोई कपड़ा नहीं पहनना चाहते हो तो आप अपने कपड़े को यहाँ ठाक दीजिए ताकि कोई जरूरतमंद आएगा और उस कपड़े को ले तो ये आज कर रहे हैं ये कोई आज की बात नहीं पहले हो चुका है वही चीज गुमारा ऐसी हो रही है जी इसलिए सुखदेव जी कहते गृहस्थी लोग सड़कों आरोप कपड़ा नहीं रखते अरे क्या पहनने के लिए वृक्षों व्रश, की छाले नहीं है अरे पीने के लिए क्या नदियां नहीं है क्या पर्वतों की गुफा नहीं है रहने के लिए इसलिए हे राजन क्या भगवान शरणगतों की रक्षा नहीं करते हैं गे? बोलो दीन बंधु भगवान है की इस तरह से श्री सुखदेव महाराज जी ये सारी बातें परीक्षक जी को क्यूँ कह रहे हैं उनमें वैराग्य जागृत करने के लिए इसलिए सब त्याग के विषय में बताया भगवान के ध्यान के विषय में श्री सुखदेव जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं भगवान के चरणों से ध्यान आरम्भ होता है भगवान का पहले चरणों का ध्यान करना चाहिए फिर भगवान की पीलियों का ध्यान करना चाहिए फिर भगवान की झंडा का ध्यान करना चाहिए और उसके बाद भगवान की मुक्ति और आना चाहिए दो तरह की मुक्ति के विषय में श्री सुखदेव जी कहते हैं सद्य मुक्ति और कर्म मुक्ति तो सद्यो मुक्ति तपस्या के द्वारा साधना कर, कर लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं उनसे कहते सब मुक्ति और कर्म मुक्ति किसे कहते हैं कि कर्मों के, के, के द्वारा स्वर्ग में चले जाना चंद्रमा लोक में चले जाना चित्र लोक में तो घूमते घूमते घूमते घूमते अंत में भगवान को प्राप्त करना इसे कहते कर्म मुक्ति बोलो दीन बंधु भगवान है तीज दस श्लोकों में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना के विषय में बताया गया जो लोग धन की कामना करते हैं उन्हें दुर्गा देवी का भजन करना चाहिए लक्ष्मी नी दिखाए दुर्गा देवी का भजन दिखा और जो लोग चाहते हैं कि हमारा कुटुम बढ़ जाए उन्हें पिस्रों की उपासना करनी चाहिए और जो कहते हैं कि हम लोग युद्ध में हार या जीत जाए युद्ध में उन्हें यक्ष राक्ष का भजन करना चाहिए और अगर कोई चाहता है की हमें सुंदर पत्नी मिल जाए उन्हें स्वर्य की अवसर पर्वशी का भजन करना चाहिए और सुन्दर कंठ गाने वाले को गंधर्वों का भजन करना चाहिए और अगर कोई चाहता है कि पति पत्नी में प्रेम बना रहे उन्हें शिव और पार्वती दोनों का भजन करना चाहिए और अगर कोई बुद्धिमान बनना चाहता हो तो बुद्धिमान बुद्धि के देवता हमारे बोले हर हर महादेव की शिव जी बुद्धि के देवता बुद्धिहीन तनोज के इंद्रो पवन कुमार विद्या के लिए। के देवता है और जो है वो महादेव और इसमें कोई शक की बात नहीं है मैं दास आपके सामने ब्राजमान हूँ मैंने अपने जीवन में सबसे पहले जो चरित्र कंड किया था वो किया था सती चरित्र भागवत का छोटा स्तन जो है चरित्र जो है अपने जीवन में सबसे पहले वो पढ़ा और हनुमान जी की बहुत कृपा प्राप्ति की सीता राम जी लिख लिख कर उनके माथे पर ठीक ही प्रार्थना करते थे। तो ये रामदास जो ग्रंथ वो तो वास्तव में बात है। महादेव बुद्धि के हैं। इसमें कोई तो शक की बात नहीं है और मैंने प्रणाम आप सबके सामने अपना बता दिया ये बात सची कर हम बारम्बार नमस्कार करते है और महादेव वे परम भागवत है अगर सुनने की बात करें तो इनसे अच्छा कोई श्रोता नहीं और वक्ता की बात कहें तो इनसे जितना तो वक्ता भी नहीं तो बुद्धि के देता श्री महादेव और जिसे कोई कामना नहीं आ काम सर्वो काम वा, काम उधारे भक्ति योग ये पुरुषम परम किसी कोई कामना नहीं है श्रीमद नारायण नारायण नारायण श्रीमद नारायण हो मन नारायण नारायण नारायण हे स्वामी नारायण नारायण नारायण जिनको कोई कामना नहीं है उसे भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए कामना रहित होकर भजन करना चाहिए बोलो दीन बंधु भगवान अब राज्य ने पूछ लिया कि भगवान इस संसार को कैसे पैदा करते हैं ये बात आते ही उनके ध्यान का चिंतन अब सुखदेव जी कहते देखो राजन हम जब से आए तुम्हें कथा और अब तक हमने भगवान के चरणों में मंगलाचरण नहीं किया तो पहले हम मंगलाचरण कर ले उसके बाद हम बताएंगे कि भगवान इस संसार को कैसे पैदा करते हैं देखो पहले तो परिषद में पूछा था कि जिसकी मृत्यु सात दिन में उसे क्या करना चाहिए उसका तो उत्तर दिया सिर्फ सुखदेव जी ने मरिया ने सत्य प्रश्न त्रो लोग तो तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा लेकिन अब जो प्रश्न उठाया वो है सृष्टि रचना का तो भाई जीव के कल्याण के लिए तो संतों के पास उत्तर है लेकिन अब भगवान संसार को कैसे पैदा करते है तो वो तो परम पुरुष परमात्मा को नमन कर ही सृष्टि रचना का उत्तर वो इसलिए श्री सुखदेव जी को याद आ गया कि मैं जब से आया हूं, तुम्हें कथा कह रहा हूँ तो पहले मैं भगवान के शर्णों में नमस्कार कर लूँ उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँ कि भगवान इस संसार को कैसे पैदा करते हैं तो उस प्रसंग से पहले हम नारद कांड के पूर्व भाग के प्रथम पाद में प्रवेश करते है यहाँ बड़ी सुन्दर महिमा भगवान की बताई गयी श्री मारी देव ऋषि नारद जी को बताते हैं, है राजन यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्ची आनंद स्वरूप भगवान श्रीनारायण का भजन करो। भगवान श्री विष्णु की क्षण लेने वाले मनुष्य को शत्रु मार नहीं सकते हैं और ग्रह जो इतने ग्रह तो उसे पीड़ा पोचा ही नहीं सकते हैं राक्षस तो उनकी ओर आँख उठा नहीं देखते हैं इतनी मानता भगवान श्री विष्णु के भक्ति की बताए भगवान श्री जनादन में जिसकी निष्काम भक्ति है उसके सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं अरे भगवान श्री जनादन का भक्त सबसे बढ़कर होता है उन्हीं पैरों को सफल समझना चाहिए जो भगवान विष्णु के मंदिर में उनके दर्शन के लिए जाते हैं उन्हीं हाथों को सफल समझना चाहिए जो भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं ये उन्हीं नेत्रों को सफल समझना चाहिए जो भगवान श्री जनादन का दर्शन करते हैं साधु पुरुष उसी जीवा को सफल बताते जो निरंतर हरिनाम का जप करती है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम वही मन श्रेष्ठ जो भगवान विष्णु का चिंतन में लगा देते हैं और वही दोनों कान जो भगवान श्री हरि की कथा सुने मुनि त्रिष्ठ नारद जी मूल भक्त वत्सन भगवान की तो अब हम प्रवेश करते हैं श्री सुखदेव महाराज जी जो है उस कृषि रचना का प्रश्न करने से पहले उत्तर देने से पहले भगवान के समों में नमन करते हैं नमो परस्मय पुरुषाय भूयसे अनोद लील ग्रहित शक्ति प्रियता अंतर भवाया अनुपलक्ष वर्तमने नमस्कार करते हैं श्री सुखदेव महाराज जी के मैं नमन करता हूँ उस परमात्मा को जो इस संसार को पैदा करने वाले हैं जो इस संसार का पालन करने वाले हैं और जिनकी इच्छा से इस संसार का विनाश हो जाता है जिनकी कथा सुनने ऐसी जिनका पूजन करने ऐसी अरे जिनको जिन नमस्कारने से, नमस्कार करने से जीव ये बहुत जागर ऐसी पार होकर जाता है मैं ऐसे जगतनाथ भगवान श्री हरि को नमस्कार करता हूँ और ये बात ठीक है पदम पुराण के पाताल कांड में लिखा है कि जिसने एक मरतबा श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार कर लिया वे कभी अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा बोले भाई माँ का दूध क्यूँ नहीं पिएगा बोले जन्म भी नहीं होगा तो दूध कहाँ ऐसी पिएगा इसलिए उनको नमस्कार करने ऐसी भी जीव का कल्याण हो जाता है सुखदेव तो जी कहते हैं ऐसे परमात्मा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ सुखदेव जी कहते राजन जो प्रश्न आपने हमसे किया यही प्रश्न एक वक्त ब्रह्मा जी से उनके पुत्र नारद ने किया एक वक्त देव ऋषि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी जो थे वो समाधि लगाए बैठे थे देखकर नारद ऋषि सौंप गए ब्रह्मा जी की समाधि खुली तो देव ऋषि नारद जी ने कहा पितामह मैं तो कर्ता धर्ता सब कुछ आपको ही जानता हूँ क्या आपके ऊपर भी कोई है जिसका आप ध्यान करते हैं देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्थरा मुझे यहाँ ब्रह्मा जी का भाव बहुत अच्छा लगा ब्रह्मा जी ने कहा नारद कर्ता धरता तो भगवान गोविंद है उनकी आज्ञा का तो हम पालन करते हैं वास्तव में मैं करता घर नहीं, निर्माण वो कौन है भगवान है वसुदेव सीतम देवम संसार्य नीव देव की परमाणु कृष्णम बन गए जगत गुरु गर्द समी का दर्शनों के जगत गुरु कौन है वो है भगवान और वास्तव में लोग मुझे ही कह बैठते है मैं नहीं बर्मा जी का बड़ा सुंदर भाव है बड़ा सुन्दर कहते है कबीराता तू जगत गुरु जो तजे जगत की आस जो से आशा करे तो जगत गुरु दास कभी जगत, जगत गुरु को ने जो संसार के बंधनों को तोड़ देता, देता है छोड़ देता है ख्वाहिशों और जो संसार की ख्वाहिश लगता है वो गुरु नहीं वो तो जगत का दास है उस वक्त परमा जी ने बड़ा सुंदर इनको जान का उपदेश दिया आगे सृष्टि रचना का और भी विस्तार आएगा फिर यहाँ पर भागवत महापुराण के दस लक्षण के विषय में बताया गया है स्वर्ग विस्वर्ग स्थान पोषण मनमंत्रम वंश निरोध मुक्ति और आश्रय पुराण के दस लक्षण है और यही बात बारहवीं स्तर में दोबारा से कही जाएगी पुराण के लक्षण तो इसका विस्तार हम आगे करेंगे आई हम आगे कथा में प्रवेश करते महाराज भगवान किस पर रिश्ते कोई पैसे वाला हो उस पर भगवान रिश्ते तो जाते हैं अगर पैसे वाले की बात है तो सुधामा तो कोई पैसे वाला नहीं था भगवान की कृपा सुधामा पर भी होगी हर हबसूरत हो, हब हो उन पर भगवान खुश हो जाते होंगे पर कुबजा तो तीन जगह से पीड़ित थी भगवान को जो पर भी खुश बड़े ग्रंथों को कंठ करने वाले वेद मंत्रों को जानने वाले ज्ञानी महापुरुषों को उन पर भगवान की कृपा होती हो लेकिन गजेंद्र कौन से विद्यालय में पढ़ने गया रीति पूर्वक गजेंद्र ने एक भूल भगवान को भेंट कर दिया और भगवान की कृपा तो उसके ऊपर भी हो गई, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़े भी कोई सवाल नहीं बोलता ऊंची ऊंची जाति वाले वो भगवान को प्राप्त कर लेते अगर ऊंची जाति का होता तो भाई कौन सी जाती थी महाराज भगवान की कृपा तो उनके ऊपर भी अरे महाराज बूढ़े लोग भजन कर रहे भगवान का जंगल में बैठकर कर बूढ़े लोगों पर भगवान की कृपा होती होगी अगर बूढ़े लोगों का सवाल तो कैलाश महाराज को पाँच साल के बालक से द्रुप को तो पाँच साल के बालक थे तो उनके ऊपर भगवान की कृपा हो गए इसलिए भगवान किसके प्रेम का होता हूँ मैं बस प्रेम ही इकसार है प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है प्रेम हो बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं लोग सोना चांदी आपको चढ़ा रहे आप लेते हैं अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए आप हो जाए मेरा बस ये मेरा सत्कार है तुम्हारा ये दिन रात लोग रो रहे हैं आपसे पुकारे कर रहे हैं भगवान ये देते वो देते क्या देते हो सब तो, सबको सबकी पुकारे सुनते हो बोले नहीं प्रेम बिल सुनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं प्रेम की इक भक्ति करती मुझे लाचार है केवल प्रेम आप आते थे ये भक्त और भगवान के बीच में बातचीत कर रही है भगवान ने कहा सब कुछ पूछेगा मुझसे बोले हा आप सुन सी सुन में किस लिया बांध लेते भक्त मुझको हाजी बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की गंजीर से। इसीलिए तो धरती पे होता मेरा अवतार है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत किसी चीज की जरूरत नहीं केवल प्रेम की जरूरत है क्योंकि तो भगवान कृष्ण का नाम ही प्रेम की है प्रेम की प्रेम निभाना तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं ऐसे भक्त भग के भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हुए दूसरे स्तर को विश्राम करते तीसरे स्तर में पहुंचते राजा परीक्षक ने श्री के घर में भगवान का आना जाना हो वो घर थोड़ी होता वो तो मंदिर होता ऐसे मंदिर जैसे घर को त्याग करी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षक जिस समय पांडवों को बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ तो अपने तेरह वर्ष के वनवास को काट कर जब पांडव आए तो राजदूत बनाकर भेजा भगवान श्री कृष्ण के प्रभु आप जाएं कुछ नहीं तो हमको पांच गाँव भगवान श्री कृष्ण जो है राजदूत बनकर गए में भगवान का बड़ा स्वागत किया भगवान दुक्राष के भवन में गए उस वक्त दुर्योधन ने नमस्कार किया बोले कृष्ण आज मैंने तुम्हारे लिए छप्पन भोग बनाया मानो जिसने भगवान उसके भोजन की भूमि दुर्योधन को मेवा प्रेम दो खाई, करते भगवान ने कह दिया दुर्योधन भोजन दो दो स्थिति में होता है दो सूरतयाल में होता है भोजन एक आप घर से भोजन किया और कहीं मित्र के यहाँ चले गए तो वहाँ पर भोजन चल रहा है मित्र ने कह दिया भैया भोजन पालो तो आपको तो देखो भाई भोजन को तो कर आए और तुम्हारे प्रेम में दो ही माप लेतेम का तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको दिया जाता और भूख की स्थिति में क्या करते छीन कर खा जाते हैं तो भगवान ने कहा दुर्योधन ना तो मुझे भूख और न तो सिरे प्रेम हमारा भोजन तो बिज्र जी के बिजर जी ने कहा हमने ही और दावत जब इन्होंने कह दिया है तो ये आएंगे अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे राजा विक्राज दुर्योधन आप अगर तुम्हारे बेटा है तो ये पांडव भी तो तुम्हारे ही छोटे भाई के पुत्र है तो कुछ नहीं तो पांच ग्राम दे दो जिसे अपने कुछ जीविका चला लेंगे कुछ गंगों को पाल लेंगे को कुछ नहीं बोला, दुर्योधन ने कहा, हे कृष्ण, पांच गांव की की बात करते हो, मैं तो नोक जितना राज्य तो भगवान ने कहा ठीक है भैया अब तो युद्ध ही होगा युद्ध की घोषणा करके कर भगवान वहां से चले गए दूतराज से घबरा गए और दूतराज विदुर जी को तो वो केले तो प्रसन्न भागवत का नहीं और का है और न ही महाभारत का अर्थ है कि जो है विदुर जी जी महाराज को बुलवाया और विदुर जी ने जो दुतराज को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया उसे विदुर नीति बड़ी सुंदर है यहाँ पर बहुत सुंदर है अठारह नीतियों में विदुर नीति विदुर जी महाराज जी ने अपने बड़े भाई दूतराज को नमस्कार किया और कहा मेरे भाई दूतराज एक को त्यागने से अगर सबका हित हो जाए तो उसको त्याग देना। से ये जो दुर्योधन है नूर्तिमान कलियो ने महाभारत के आदिपरवा और गर्ग संहिता के गौलुक कांड में भी लिखा है कलियुग का हंस ही दुर्योधन है इसे त्याग जा इससे सबका महत्व हो जाएगा बच्चे के मुंह में अंधा कुछ नहीं बोला दूरियोधन के हे दासी पुत्र खाता हमारा और भजन पांडवों का करता है मेरे राज्य में केवल स्वास्थ्य हो सकता है और इसको यहाँ से निकाल दिया जी ने कहा हमको निकाले इससे हम ठीक नहीं श्री विदुर बान और जाते जाते ने अपना धनुष अपना अपना बाण और कवच दरवाजे पर रख दिया क्यूँ रख दिया बोले इसलिए रख दिया कि कहीं ये ये ना समझे कि ये पांडवों से जाकर मिलेगा तो रखने का कारण यह था कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा मैं तीर्थ यात्रा कर जाऊंगा एक चादर ओढ़